देवी भागवत छठा स्कंध देवताओं का बृहस्पति जी से परामर्श राजेंद्र कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वे परम प्रभु भगवान विष्णु के धाम में गए और उनकी स्तुति करने लगे आदिदेव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी हैं शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव है अपनी वाणी व्यक्त करने में परम कुशल देवताओं ने अत्यंत अत्यंत उदास होकर होकर उनसे यह वचन कहा, देवराज इंद्र ब्रह्महत्या के दुख से दुखी कहीं अन्यत्र काल कर रहे हैं। इस पर घोर संकट आ पड़ा है इससे आप हमारी रक्षा करें और साथ ही इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाए इसका उपाय भी बतलाने की आप ही कृपा करें देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा देवताओं इस अवसर पर ब्रह्म के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए इस परम पावन यज्ञ के प्रभाव से संपूर्ण कलमस धूल जाने पर वे फिर तुम्हारे इंद्र बन जाएंगे फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह सकेगा यह अश्वमेध यज्ञ भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए एक अचूक साधन है यह निश्चय है कि इस यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवती जगदम्बा ब्रमह हत्या प्रवृति सारे पापों को नष्ट कर देंगी और इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना में लग जाए भगवती जगदम्बा करुणामयी है उनकी आराधना करने पर सुखी होने में कोई संदेह नहीं है देवताओं अब अपने ही किए हुए पाप से नहुष का बहुत शीघ्र संसार संहार हो जाएगा इंद्र भी अश्वेद यज्ञ के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे उन्हें अपना सर्वोत्तम आसन पुनः सुलभ हो जाएगा अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की यह पवित्र पवित्रवाणी सुनते ही बृहस्पति जी को अपना अगुआ बनाकर वे उस अभिगत स्थान पर चले गए जहाँ इंद्र कालक्षेप कर रहे थे उन्होंने वहां पहुँचकर इंद्र को आश्वासन दिया और सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था की उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्रीहरि पधारे और उनके द्वारा ब्रह्महत्या को विभाजित करके वृक्षों नदियों पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया गया जो ब्रह्महत्या से मुक्त इंद्र पुनः शुद्ध हो गए यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई थी फिर भी अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते हुए वे जल में ही ठहरे रहे एक कमल का नाल उनका आश्रय बना था कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था अतः इंद्राणी के दुख का अंत नहीं हुआ इंद्र के विरह में व्याकुल होकर देव बृहस्पति जी से कहने लगी महाराज अश्वेध यज्ञ कर चुकने पर भी मेरे पति देव सामने क्यों नहीं आते मैं अपने उन प्राणनाथ को कैसे देखूंगी इसका उपाय मुझे बताने की कृपा करें बृहस्पति जी ने कहा पौलोमी अब तुम कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की आराधना करो उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पुण्यात्मा पतिदेव सामने आ सकेंगे तुम्हारे द्वारा सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा नहुष की शक्ति कुंठित कर देंगी भगवती के प्रयास से मोहित होकर वह नरेश इंद्र से च्युत हो जाएगा राजन बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनसे मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा तो पूजन की विधियाँ भी समझ ली यों गुरु के अनुग्रह से मंत्र का ज्ञान हो जाने पर शचि ने भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना आरंभ कर दी उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी उन्होंने अन्य प्रकार के समस्त भोग त्याग दिए थे अपने प्राणनाथ के दर्शन की लालसा से देवी पूजन में ही उनका सारा समय व्यतीत होने लगा कुछ दिनों तक आराधना करने के पश्चात भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए वर देने के लिए पधारी हुई देवी का रूप बड़ा ही मनोहर था वे हंस पर विराजमान थी उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था उनमें इतनी शीतलता थी, करोड़ों के एक साथ चमकने के समान उनके शरीर से चमचमाहट निकल रही थी उन्हें चारों वेद पूर्ण अभ्यस्त थे उनकी भुजाएं पास अंकुश और अभय मुद्रा से सुशोभित थी उन्होंने मोती का स्वच्छ हार पहन रखा था जिसकी लंबाई पैरों तक थी उनका मुख मुस्कान से भरा था तीन नेत्र मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे ब्रह्मा से लेकर कीट तक, जिसने प्राड़, जितने प्राणी हैं, इन सब की जन्नी कहलाने का सौभाग्य एकमात्र इन्हीं को प्राप्त है ये करुणा रूपी अमृत की अगाध समुद्र है अनंत कोठ ब्रह्मांडों पर इन परमेश्वरी का नियंत्रण चालू रहता है इनमें अनंत सौम्य रस भरे पड़े हैं जो सबकी स्वामिनी सर्वज्ञ कूटस्थ एवं अक्षरमयी हैं वे भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर अत्यंत हर्ष प्रकट करती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में इंद्राणी से कहने लगी